आनंद की खोज इहासन शिष्य में शरीरम चौथा विघ्न एवं प्रलोभनों में अलिग रहने की सामर्थ्य और जब ऐसी स्थिति के होकर भगवान बुद्ध आसन पर विराजित हुए तब मार ने उन पर प्रबल आक्रमण किया इस घटना को चित्रित करने वाले चित्रों में एक और कुछ विकराल रूपधारी दैत्य एवं मनुष्य विभिन्न आयुधों से बुद्ध को मारने का भय दिखाते हुए एवं दूसरी ओर रमणी सुंदरियाँ हाव भाव कटाक्ष द्वारा उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करती दिखाई जाती है कष्ट एवं मृत्यु का भय इलोक और पारलौकिक भोग सत्ता एवं शक्ति का लोभ मार के ये दो रूप इन चित्रों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं सभी महापुरुषों के जीवन में ये उपस्थित होते हैं श्री रामकृष्ण को माँ जगदम्बा ने एक दुशाला सोने के सिक्के भरा थाल एवं दो युवतियाँ दिखाई थी और उसके बाद उन्हें वे स्पष्ट अष्ट सिद्धियां भी देने आई थी लेकिन श्री रामकृष्ण प्रलोभित नहीं हुए थे और बुद्ध भी भयभीत या विचलित नहीं हुए थे हमारे व इन महापुरुषों के बीच यही अंतर है कि प्रलोभन दोनों के जीवन में आते हैं वे उन पर विजय पा लेते हैं हम पराजित हो जाते हैं हमारे लिए तो अद्वितीय पुरुषार्थी विश्वामित्र का दृष्टान्त अधिक प्रेरणादायक होता है अनेक बार प्रलोभनों में पड़ साधना से होने पर भी वे पुनः उठ खड़े हुए थे एवं नए सिरे से साधना की थी लेकिन यह तो स्पष्ट ही है कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं महान शक्ति क्षय करती है कि ये कराए पर पानी फिर जाता है और सारी मेहनत फिर से करनी पड़ती है जो कि उच्च अवस्थाओं में प्राप्त अणिमादी अष्ट सिद्धियों के अतिरिक्त भी निम्न स्तर पर छोटे मोटे ऐसे असंख्य प्रलोभन हैं जो साधक को रोक रूक सकते हैं एक ईसाई संत का तो कहना है कि धरा परमाण का सारा जीवन और कुछ नहीं केवल प्रलोभन ही है द लाइफ ऑफ ए मैन ऑफ अर्थ इज ए टेम्पटेशन। जन्म जन्मांतर के असंख्य प्रकार के संस्कार नाना सूक्ष्म वासनाओं के रूप में अथवा स्थल बाज्य परिस्थितियों के माध्यम से साधक के सामने उपस्थित होते हैं यदि लक्ष्य एवं पथ की स्पष्ट धारणा एवं दृढ़ संकल्प साधक के पास हो तो उसकी समग्र शक्तियाँ इतनी केंद्रीभूत हो जाती हैं कि वह बड़ी आसानी से इन बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है यही भगवान बुद्ध की अभूतपूर्व सफलता का रहस्य है बुद्ध महावीर रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जैसे महापुरुष सैकड़ों सहस्त्रों वर्षों में एकाद ही जन्म लेते हैं हम चाहें तो भी उनके जैसे नहीं हो सकते चाह भी उनकी जैसी अधूमिल सम्यक दृष्टि एवं अविचल सम्यक संकल्प हमारा नहीं हो सकता यह सत्य हमें विनम्र वता बनाता है तथा इन्हीं महापुरुषों से प्रेरणा तथा पथ निर्देश प्राप्त करने में समर्थ करता है